रात में खाना खाने के बाद विक्रांत आराम से अपने कमरे के सामने वाली बालकनी में बैठा हुआ बीयर गटक रहा था वहां से नीचे देखने पर वहां महेश के फलों की दुकान सजी हुई थी दुकान के सामने ही गली के दूसरी तरफ महेश किसी आदमी के साथ बैठकर चेस खेल रहा था और उससे काफी हंस हंसकर बात भी किए जा रहा था रात हो चुकी थी और गली में धीरे धीरे सन्नाटा पसरना शुरू हो चुका था उधर थोड़ी दूर पर कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी लेकिन मुंबई शहर का दिन मानो अभी शुरू हो रहा था सामने थोड़ी दूरी पर दिख रहे मॉल से म्यूजिक की हल्की हल्की धुन इस बात की गवाही दे रही थी विक्रांत आज काफी दिनों के बाद राहत की सांस लेकर कुछ खुशनुमा पल बिता रहा था पिछले कुछ हफ्तों से जब से ये हाथ काटने वाला केस सामने आया था तब से तो उसे सांस लेने तक की फुर्सत नहीं थी यहाँ तक कि कई दिनों से तो वो ढंग से सोया भी नहीं था आज काफी दिनों के बाद विक्रांत काफी रिलैक्स फील कर रहा था बालकनी में बैठे बैठे वो बियर का, का आनंद ले रहा था साथ ही लाइफ के बारे में भी सोच रहा था। अचानक से उसका ध्यान उस अदृश्य शक्ति के ऊपर चला गया अभी तक विक्रांत उस अदृश्य शक्ति के काम करने के तरीके को पूरी तरह से समझ नहीं सका था यहाँ तक कि अभी तक विक्रांत को उस अदृश्य शक्ति द्वारा समय समय पर कही जाने वाली बातों का भी पूरा मतलब नहीं समझ आया था आज विक्रांत उस अदृश्य शक्ति द्वारा अब तक कही गई बातों को याद करने की कोशिश कर रहा था उसे याद आया कि जिस दिन उसे रश्मि ने खुद की जान बचाने के एवज में दस लाख रुपए इनाम में दिए थे उस दिन सुबह उस अदृश्य शक्ति ने कुछ हवा और पानी की बात की थी इससे पहले जब उसे पहली बार रिया मिली थी और जब उसने रिया को उस अकाउंट के इंफॉर्मेशन वाली पेन ड्राइव के साथ गिरफ्तार किया था तो उस दिन भी उस अदृश्य शक्ति ने उससे कुछ हवा पहाड़ और झरने यानी के पानी से जुड़ी बात कही थी और हाँ आज सुबह जब वो सो के उठा था तब भी उस अदृश्य शक्ति ने विक्रांत के कान में कुछ हवा और पानी से जुड़ी बात कही थी और फिर आज अचानक ही विक्रांत को पुलिस डिपार्टमेंट से अवार्ड लेने के लिए बुलावा आ गया वहाँ उसे इनाम के तौर पर काफी पैसे मिले इसके बाद इनाम लेकर लौटते वक्त भी रास्ते में वो लुटेरे मिल गए वहाँ भी विक्रांत का फायदा ही हुआ वहाँ विक्रांत को अचानक ही पांच हजार रूपए का फायदा हो गया इन सभी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए विक्रांत को इतना एहसास हो गया था उस अदृश्य शक्ति द्वारा कहे जाने वाले हवा और पानी शब्द का अर्थ कहीं न कहीं पैसे से ही है क्योंकि जब जब उस चमत्कारिक शक्ति ने हवा और पानी से जुड़ी कोई बात कही है तब तब उसे कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति हुई है ये जानकर विक्रांत को काफी खुशी हुई उसे लगा कि अगर ऐसा होता रहा तो एक दिन मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा लेकिन फिर उसे डर भी लगा अगर मैंने इस शक्ति का सही इस्तेमाल नहीं किया तो हो सकता है कि मुझे पैसे का नुकसान भी उठाना पड़े कई सारे मर्डर केसेस सोल्व करते करते अब विक्रांत की आदत हर चीज को नोट करने की हो चुकी थी वो खुद के साथ एक छोटी सी नोटबुक रखता था जिसमें वो अपनी हर एक छोटी-छोटी बातें भी नोट करके रखता था जैसे इस वक्त उसे अदृश्य शक्ति के वर्ड कोड का पता लगा था तो उसने वो बात भी अपनी डायरी में नोट कर ली थी विक्रांत उस अदृश्य शक्ति के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक से नीचे से आ रही एक तेज आवाज ने उसका ध्यान भंग कर दिया अरे यार तुम हमेशा चेक क्यों देते रहते हो कुछ और चाल नहीं है क्या तुम्हारे पास नीचे चेस खेल रहे दूसरे आदमी ने महेश से कहा अच्छा तो तुम भी दो चेक अगर दे सकते हो तो मैंने रोका है क्या अब बचाओ अपना चेक महेश ने हंसते हुए कहा हाँ हाँ बचा रहा हूँ चेक बचाना कौन सी बड़ी बात है अच्छा मेरी वाइफ बता रही थी कि हॉस्पिटल से तुम्हें कोई इनाम दिया गया है हाँ रिया की माँ का जहा से इलाज करवा रहा हूँ वही से मिला है दो बार मिल चुका है पहली बार दस हजार का और अब की बार पांच हजार का इनाम मिला है वाह क्या बात है सही लॉटरी लगी तुम्हारी तो हां यार इसी के भरोसे रिया की माँ का ढंग से इलाज हो रहा है महेश ने कहा लेकिन यार मैंने आज तक इस तरह की किसी लॉटरी के बारे में नहीं सुना और हॉस्पिटल कब से लॉटरी निकालने लगा थोड़ा ध्यान रखना आजकल बहुत लोग फ्रॉड करते पता लगा कहीं कुछ पैसे का लालच देकर कोई बड़ा फ्रॉड कर जाए अरे नहीं मैं क्या बेवकूफ दिखता हूँ इतने दिन से बिजनेस चला रहा हूँ सब पता है मुझे वो बेड नंबर के हिसाब से इनाम दे रहे हैं मेरे हाथ में कोई पैसा थोड़ी ना दे रहे हैं। बस वहां हॉस्पिटल में जमा कर दे रहे हैं अब इसमें कौन सा फ्रॉड करेंगे हाँ फिर भी ध्यान रखना हाँ हाँ ठीक है ये लो चेकमेट हो गया काम खत्म हाँ, हाँ, महेश जोर से हंसने लगा अब बदला पूरा हुआ मेरा हाँ, हाँ, हाँ, विक्रांत का दिमाग तुरंत ही रिया के ऊपर चला गया अब उसे समझ आया कि उस दिन रिया ने सिर्फ शॉप खाली कराने के लिए ही महेश को हॉस्पिटल नहीं भेजा था बल्कि वो उनकी सच में मदद करना चाहती थी रिया का दिमाग वाकई में काफी तेज था उसने बिना अपने माँ पापा को पता लगे ही उनकी मदद कर रही थी वो लेकिन रिया इतने पैसे ला कहा से रही है फिर विक्रांत को याद आया कि रिया वही बैंक वाले फ्रॉड से ही पैसे कमा रही थी पहले वो हॉस्पिटल में दस हजार दे रही थी लेकिन इस बार उसने सिर्फ पांच हजार ही दिए थे जब से विक्रांत ने रिया को पकड़ लिया था तब से विक्रांत भी उसके इस क्राइम का पार्टनर बन चुका था विक्रांत ने भी रिया की कमाई में अपना हिस्सा लगा लिया था और पहली बार उसने रिया के पैसे से ही घर का रेंट भरा था इस वजह से ही रिया अब अपने घर वालों की उतनी मदद नहीं कर पा रही थी ये जानकर विक्रांत काफी रिग्रेट फील कर रहा था उसे अब खुद के किए पर काफी पछतावा हो रहा था विक्रांत ने निश्चय कर लिया कि अब वो कभी भी रिया से पैसे नहीं लेगा लेकिन इसके साथ ही अब उसे रिया को इस इस रास्ते पर जाने से रोकना भी होगा। फ्रॉड में सिर्फ रिया ही नहीं है बल्कि और भी कई लोग लगे हुए हैं। और वो सभी रिया से ज्यादा दिमाग वाले हैं। साथ ही वो काफी खतरनाक भी हो सकते और अगर रिया उनके चंगुल में फंसी रही तो फिर वो बड़ी मुसीबत में फंस सकती है और कहीं इस तरह से उसका हाल भी आशमा जैसा ना हो जाए अब भले ही रिया वहां से कमाए पैसे अपनी मां के इलाज में ही खर्च करती थी लेकिन फिर भी उसे ऐसे गलत रास्ते पर जाने से रोकना होगा तभी अचानक ही रिया की आवाज भी नीचे से आने लगी पापा मैंने अपना होमवर्क कर लिया है अब मैं थोड़ा टहलने के लिए बाहर जा रही हूँ हाँ ठीक है बेटा जाओ घूम रिया के पापा ने कहा वो अपनी बेटी को कभी किसी चीज के लिए नहीं रोकते थे रिया अभी शॉप के दरवाजे से होकर बाहर निकली ही थी कि विक्रांत ने ऊपर से चिल्लाते हुए कहा ओ बच्चे रुको मेरे लिए एक वाटर मेलन तोल दो पका हुआ तोड़ना मीठा वाला विक्रांत ने इतनी जोर से चिल्लाते हुए कहा कि वहाँ मौजूद सभी लोगों तक उसकी आवाज पहुंच गई रिया के पापा विक्रांत से शुरू से ही बहुत चिड़ते थे उसने नीचे से ही चिल्लाते हुए कहा वो सिंघम ये तुम्हारा कोई पुलिस थाना नहीं है समझे समझते क्या हो तुम खुद को यहाँ कोई नौकर नहीं है तुम्हारा जो तरबूज काटकर तुम्हारे कमरे तक पहुँचा जाएगा अगर तरबूज लेना है तो नीचे आकर और पैसे देकर ले जाओ रिया तुम जाओ बेटा उसको लेना होगा तो खुद ही आकर ले जाएगा। लेकिन रिया समझ चुकी थी कि विक्रांत उससे कुछ बात करना चाहता है तभी वो इस तरह से बुला रहा है रिया ने तुरंत ही अपने पापा को चुप कराते हुए कहा अरे कोई बात नहीं पापा रहने दो मैं तरबूज दे आती हूँ न इतना कहकर रिया ने फटाफट एक तरबूज उठाया और इसे लेकर भागते हुए ऊपर विक्रांत के पास पहुँच गयी तरबूज के बहाने विक्रांत रिया से क्या बात करना चाहता है ये सब जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को